प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा जब कोई व्यक्ति कहता है मैं जाता हूँ मैं खाता हूँ इत्यादि यहाँ पर मैं के कितने अर्थ हैं समाधान यहाँ पर मैं में स्थूल शरीर भी बैठा है सूक्ष्म शरीर भी बैठा और कारण शरीर भी इन्हीं तीनों को लेकर मैं का प्रयोग होता है पर ये तीनों ही मैं के वास्तविक स्वरूप नहीं है जब मैं की वास्तविक खोज होगी तो ये तीनों नहीं रहेंगे जिज्ञासा शरीर में दिखने वाली चेतनता को शरीर का धर्म न मानकर आत्मा का धर्म मानते हैं ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि शरीर के बिना चेतनता का अनुभव अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता समाधान यह बात ठीक है कि चेतनता का अनुभव जहाँ अंतकरण है वहीं होता है और अंतकरण के लिए शरीर की आवश्यकता होती है पर इससे यह निश्चय करना ठीक नहीं है कि चेतनता शरीर या अंतकरण का धर्म है यदि कोई वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे तो वह दर्शन रूप गुण वस्तु का ही होता है न कि प्रकाश का कई बार भ्रम भी हो सकता है जैसे चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेकर प्रकाशित हो रहा है पर लगता ऐसा है कि वह स्वयं प्रकाश है वस्तुतः चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है इसी प्रकार शरीर अंतकरण इत्यादि के विषय में समझना चाहिए कि ये आत्मा की चेतनता से ही चेतन मालूम पड़ते हैं जिज्ञासा आत्मा का अनुभव पहले युक्ति के द्वारा सिद्ध करके होता है अथवा उसका पहले अनुभव करके युक्ति के द्वारा सिद्ध किया जाता है समाधान पहले युक्ति से भेद का निराकरण करके तत्पश्चात एक आत्मा का निर्णय करके वही मैं हूं ऐसा अनुभव किया जाता है पहले युक्ति के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि जगत नश्वर है तो व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जो वस्तु आज दिख रही है वह कल नहीं रहेगी जब ऐसा निश्चय हो जाएगा तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि नश्वरता तो जगत का स्वभाव है फिर वह किसी ऐसी वस्तु की खोज करेगा जो नश्वर नहीं है इसके लिए शास्त्र में प्रक्रिया है कि पहले श्रद्धा से सुनकर उसे ग्रहण करे फिर युक्ति लगाकर बुद्धि से समाधान करे तीसरी कोटि में अनुभव होता है जिज्ञासा किसी भी प्रवृत्ति के पीछे कामना होना आवश्यक है या अविद्या मात्र से प्रवृत्ति हो जाती है समाधान शास्त्र में एक क्रम है अविद्या काम कर्म अविद्या तो मूल में रहती ही है इसके बिना तो कर्म हो ही नहीं सकता पर दोनों के बीच में कामना भी रहती है जो भी कर्म होगा उसके पीछे कहीं ना कहीं काम का संबंध रहता ही है बिना इसके तो कर्म नहीं हो सकता शास्त्र का यही कथन है और अनुभव से भी यही लगता है किसी भी प्रवृत्ति के पीछे एक संकल्प अवश्य होता है इस बात को इसी से समझ लेना चाहिए कि जो श्वास चल रहा है इसके मूल में भी एक संकल्प है कई जगह ऐसी प्रवृत्ति भी देखी जाती है कि वहाँ तत्काल इच्छा नहीं दिखाई देती पर मूल में रहती ही है जैसे मानव रहित विमान चलता है उसमें तत्काल चालक दिखाई नहीं देता पर उसका संबंध किसी दूसरी जगह से अवश्य ही रहता है पर विमान में खोजो तो कैसे मिलेगा इसी प्रकार अन्यत्र भी कहीं कहीं कर्म के पहले इच्छा नहीं दिखाई देती जैसे प्राण चलता है तो वहाँ इच्छा का अनुभव नहीं होता पर यहाँ भी मूल में इच्छा माननी ही पड़ती है अतः प्रवृत्ति के पहले कहीं ना कहीं इच्छा रहती ही है